वेद की पावन गंगा और शुभदेव जी द्वारा सुनाई जा रही भागवत की अमृत कथा के साथ ही हम ब्रह्म सूत्र का भी एक एक सूत्र करके आगे बढ़ते चल रहे ब्रह्म सूत्र ईश्वर की राह के सूत्र है जो इन सूत्रों को हृदयंगम नहीं कर पाते वे संभवतः इस मार्ग को भी नहीं जान पाते ईश्वर को भजना उसकी पूजा करना अच्छी बात है लेकिन किसी भी कर्म को अच्छा या बुरा उसका उद्देश्य बतलाता है कि उसका उद्देश्य क्या है एक कतल में फांसी है तो 200 सौ कतल पर महावीर चक्र है कतल दोनों है तो जब तक पृष्ठ उद्देश्य स्पष्ट ना हो ये कर्म सही है अथवा गलत अज्ञानी जन ही उसकी व्याख्या कर सकते हैं जो सत्य ज्ञान है वो कर्म से पहले उद्देश्य को खोजेगा पूजा का उद्देश्य यदि धर्म का पूजा का उद्देश्य हमारा भक्ति का उद्देश्य ईश्वर से भौतिकताओं को पाना है तो इस उद्देश्य को लेकर की गई पूजा श्री हरि की प्राप्ति नहीं करा सकती माया के दलदल ही बढ़ा सकती है नारायण तो मायापति है उससे हमने सिर्फ सुखों को पाना चाहा धनेश्वरी को पाना चाहा अपनी इच्छाओं लोभ की तृप्ति करनी चाहिए वो तो दयानिधान है मायापति है हमने माया चाही तो उन्होंने माया दे दी लेकिन उस दलदल से क्या वो भक्त निकल पाएगा सच्ची भक्ति ईश्वर से ईश्वर की राह चाहती है प्रभु के जैसा स्वभाव चाहती है और ईश्वर में मिलन अंतिम हो ये उद्देश्य लेकर भक्ति आगे आती है हम अपने से पूछे कि हमारा भक्ति का उद्देश्य भी माया है अथवा नारायण सनातन धर्म और संप्रदायों में यही भेद है सांप्रदायिक पूजाएं लोभ को बढ़ाने के लिए लोभ की तृप्ति के लिए लोभ और वेशन को और ऊपर करने के लिए ईश्वर से भी लोभ मांगने के लिए होती हैं। लेकिन धर्म की राह ये जानती है कि उसके बिना न सांस है न धड़कन न जन्म न योनि तो उससे हट के उससे कट के उससे क्या मांगना मायापति में के हो जाए तो माया तो है ही उसमें अलग से क्या मांगना यही सुर और असुर की सोच है असुर ईश्वर से कट के अपना साम्राज्य बनाना चाहता है चाहे कोई भी असुर है रावण है हातासुर है सारे वो ईश्वर से ही पा करके एक अलग सत्ता बनना चाहता है और जो अमर से कटा जब आ हट ही गया तो बाकी क्या रहा मर मारा जाता है एक असुर मनोवृत्ति है हमारी लोभ की हम भक्त नहीं असुर हैं सुर विचारधारा देवता जानते हैं कि अमर होना है तो सुर में व्याप्त हो जाओ आसुर सुर असुर से अलग मत हटो से सुरत्व मांगो माया नहीं और सुर और असुर कोई अलग अलग नहीं होते हमारी मनोवृत्तियां ही सिद्ध करती हैं कि हम सुर हैं अथवा असुर हैं तो सुर और असुर दोनों प्रकार की भक्ति होती है हम नवरात्र मना रहे हैं इससे पहले हमने पक्ष पितृपक्ष बनाए पक्ष में हम लोगों ने श्राद्ध किए पितरों का अर्पण तर्पण किया उन्हें भजा और हमको लगा कि हमने भक्ति कर ली ये असुर भक्ति है कुल में हम बच्चों को पढ़ाते थे कि सचराचर ही पितर हैं हमारे क्योंकि शरीर को बनाने में पांचों तत्व संपूर्ण सचराचर ग्रहों और नक्षत्रों की दया और कृपा सब मात्रवत लगी है इसलिए पितृ पक्ष में सचराचर की सेवा जिसने नहीं की उसने कोई पितरों का को अर्पण तर्पण नहीं किया है असुर औपचारिकताओं का तो निर्वाह किया है लेकिन स्वर भक्ति में नहीं आया है एक युग था जब पक्ष में हम वनों को सजाते थे संपूर्ण जीवों के प्रति अर्पित होकर इस संसार रूपी बाघ के माली बनकर जीने के संकल्प लेते थे अपने को मजबूत बनाते थे कि हमारे जीवन का हर सांस प्राणी मात्र की सेवा के लिए होगी तो पक्ष बनेगा दोनों को वाही जगत में ये पूजाएं हैं लेकिन सत्य जगत में प्राणी मात्र को अर्पित होने के जीने के संकल्प ही और उनके स, उन्हीं में डूब करके उनमें ईश्वर को देख करके जीने की कल्पना ही पितृपक्ष की साधना है आपने नहीं मनाया है यदि आपने ये नहीं किया है तो फिर आते हैं नवरात्र जो हम मना रहे हैं ये दुर्गा ये नव दुर्गाए क्या है तो हमने ऋग्वेद के पहले ऋषि के तीसरे सूख में ही नव दुर्गा का पाठ किया है अश्विना यजवरी ऋषो द्रवत पाणी शुभस्पति पुरु भुजा चलश अश्विना पुरुदा ना शबी रया धिया वनतम गिरा दशा युवा कवा सुता न सत्या रक्त वरिषा आयातम रुद्र वर्तने ई मां की स्थिति की कि मेरे शरीर को अपने गर्भ से प्रकट करने वाली अश्विना ब्रह्मज्वाला आदि ज्वाला आदिशक्ति आप ही हैं, आप ही ब्रह्मणी हैं, आप ही वैष्णवी हैं, आप ही सहस्त्र शूल पाणी है महादुर्गा हैं जब जब भृस्मी में लौट जाता है ये शरीर मेरा आप ही परमेश्वर के साथ आत्मा के साथ लीला अवतार धारण करती यज्ञ की ज्वाला बन यथा देहों में मेरे छित्राये हुए शरीर के टुकड़ों को भस्मी से अन्न और अन्न से दुर्लभ मानव का जीवन प्रदान करती है मेरे अंतर में प्रज्वलित हो निरंतर भोजन को यज्ञ करती हुई मुझे सांसें और जीवन का क्षण देती है हे मां हे अम्बे हे जगदम्बे अब मैं आपको सर्वत्र देखने और भजने लगा यदि नवरात्र की पूजा में ये भाव न आया तो आपने नवरात्र क्या मंगाए ये संकल्प है नवरात्र के धर्म की, की पूजाएं यहां खड़ी हैं औपचारिकताएं जो आप निर्वाह कर रहे हैं यदि भाव नहीं है तो भगवान कहां है मां कहा है वो तो भाव से ही प्रकट होते हैं भावहीन व्यक्ति की पूजा निष्फल हो जाती है और जिनके भाव आसिकता आस आस्त। आसक्तियों में फंसे हैं, ये भक्ति कर ही नहीं पाते। कहा कि तुम्हीं ने मुझे सांस दी तुम्ही धड़कन दी तुमने मुझे आनंद से बालक का रूप प्रदान किया मां क्या मैं इसे भुला सकता हूं लेकिन हम सब भूल गए पूजा पाठ हमन यज्ञ किसी लोभ के लिए करते हैं अथवा एहसान के लिए करते हैं यह याद करने के लिए नहीं करते कि मट्टी से मनुष्य हे अंबे हे जगदंबे हे ब्रह्मज्वाला मेरे अंतर में प्रज्वलित आज भी तू ही मां बनके हर सांस आरक्षण जीवन का मेरा तू ही तो पाल रही है आत्मा ही तो ब्रह्मा विष्णु और महेश है और तू ही तो नव है आज ये भाव हम में नहीं आते और हमें याद भी नहीं रहता है कि हर कदम हर सुबह जो उठता है मेरा वो कोई दिशा नहीं लेता शमशान की ओर ही जाता है हर दिन जो बीता है मेरी और शमशान की दूरी ही तो घटी है बरस बीता बरस घटा है और मेरी यात्रा धीरे धीरे शमशान पर ही तो आ रही है मैं भूल जाता हूं कि वो कदम जो मंदिर को चले थे वो जो तीर्थाटन को गए थे वो भी यात्रा शमशान की ओर थी क्योंकि उम्र तो घटती जा रही है और मैंने सत्य को नहीं पाया है केवल औपचारिकताएं जी, जी रहा हूं अथवा लोभ जी रहा हूं जिस राह लोग लोग मिटाने जाते हैं प्रभु की राह पर अतृप्तियों और इच्छाओं का शबन करने जाते हैं मैं उन्हें वहां बढ़ाने जा रहा हूं कुछ नई सिद्धियां कुछ नई उपलब्धियां पाने जा रहा हूं क्या ये ईश्वर की ये धर्म की राह हो सकती है गुरुकुल में नवरात्र इसी प्रकार मनाए जाते थे ऋषियों को अमृत ज्ञान देने के बाद हम नवरात्र बनाते थे पितृपक्ष के बाद जंगल लगाते थे छात्र हमारे पेड़ों और वनस्पतियों की सेवा करते थे हर जीव को जीने का उचित साधन प्रदान करते थे वो भी और उनके साथ जो सत्संग के लिए पधारते थे उनके माता पिता स्वजन आदि क्योंकि अक्सर गुरुकुल के द्वार पर भीड़ लग जाती थी और फिर वहीं से कथाएं सम्मेलन आदि शुरू होते थे और इस प्रकार ये सारे पक्ष जीने के उपरांत ही भी अपने गाँव को लौटते थे क्योंकि इन दिनों ज्यादा कोई कार्य व्यापार नहीं होता था पुराने जमाने में सड़कें भी नहीं होती थी पुल भी नहीं हुआ करते थे तो इस प्रकार बरस में एक पक्ष एक चातुर्माश वो हमारे साथ प्रतिवर्ष सत्संग करते थे आज तो आपको फुर्सत नहीं है अपने लिए भी सत्संग की तो बहुत दूर की बात है ना हाँ। आज आपको अपनों के लिए भी फुर्सत नहीं है कमाई जो कर रहे हैं बहुत बिजी है तो नवरात्र कैसे बनाते थे सब लोग कि प्रतिदिन मन दशानंद की एक एक इंद्रियों की अतृप्तियों इच्छाओं लिप्साओं और वासनाओं को हम हवन करते थे ब्रह्मज्वाला दुर्गा में नहीं समझे आज मैंने नेत्रों के सारे पाप अतृप्ति और इच्छाओं का आज शमन किया है मां दुर्गा की आहूतियों के साथ बाहर यज्ञ में से भस्म किया है और मैं संकल्पित हूं कि आज इनसे पाप नहीं करूं आप में से किसी ने कोई संकल्प लिया कि अब झूठ नहीं बोलेंगे अब वाणी का खोट नहीं रखेंगे अब पाप नहीं सुनेंगे अब पाप नहीं देखेंगे अब मेरे आचरण में कोई अधर्म नहीं होगा मेरे हाथ पाप नहीं करेंगे तो प्रतिदिन आत्मज्वाला दुर्गा में संकल्पित होकर मैं प्रतिदिन एक एक इंद्रियों के विषयों को अतृप्तियों इच्छाओं और पापों को जलाता हूं आपने क्या जलाया खाली आहूतियां दे दी व्रत कर लिया नाटक कर रहे थे आप क्या छोड़ा आपने और जो छोड़ देते हैं उसे फिर करना नहीं होता है नवरात्र छात्र यु मनाते थे और उनके मन के भोले घड़े अमृत से भर जाते थे और वह उस धरती पर वो आपके पूर्वज थे और ईश्वर तुल्य जीते थे आज तो रावण भी बहुणा है हमारे सामने रावण भी हमें देखेगा तो लज्जित हो जाएगा क्योंकि रावण की पूजा पाठ में भी कुछ सत्यता है दम और अहंकार है यही उसके विनाश का कारण है तो भी उसमें सच है उसके पास समर्पित पतिव्रता पत्नी भी है आपके पास क्या है मुझे पता नहीं कहूंगा भी नहीं समर्पित बेटे हैं भाई हैं जो रावण भले गलत है लेकिन अपने धर्म पर कट जाते हैं भाई भी और बेटे भी और उस रावण को परमेश्वर उसकी भक्ति को सहन नहीं करते करते हैं क्या उस रावण को भी ईश्वर मिटा देते हैं आप कैसे ईश्वर पाओगे क्योंकि आपके पास तो रावण जितनी ये ये प्यार भी नहीं है ये अपनों का अपनापन भी नहीं है आप कौन सी भक्ति कर रहे हो भाई बेटा बहू भी काट रहे हैं सारे ही काट रहे हैं सब कटखने हो रहे हैं। कहीं उनसे पूछे तो आप बहुत बड़े कटखने हो पूछता हूं आपसे रावण आपको देख करके लज्जित नहीं होगा कह रहे ये तो मेरे भी गुरु हैं, बहुत आगे बढ़ गई ये ये कौन सी भक्ति है तुम्हारी ये कहां से दंभ है कि तुम ईश्वर भक्त हो और तुम्हारी ईश्वर में आस्था है जरा जानो तो धर्म ने गुरुकुल में हमने ये आचरण क्यों कराए थे कि प्रत्येक दिन आत्म ज्वाला ब्रह्म अग्नियों में दुर्गा में मैं इन सारे विषयों और पापों को जलाता हूं जैसे भोजन आत्मा को अर्पित किया तो ब्रह्म अग्नियों ने जलाया तो उसे रक्त में ऊर्जा में लौटाया ये पाप जले और अमृत हुए हैं। और यू हम नवरात्र बनाते हैं फिर आती है विजयादशमी ये केवल राम की ही कथा नहीं राम तो गठगट वासी है तो हर घट की कथा है फिर आती है विजयादशमी हा विजयादशमी का वन पर्व मनाते हैं यह क्या है कि दसवें दिन मैं इस अपने मन दशानन की दसवीं अतृप्तियों को भी भस्म करके विजयादशमी बनाता हूं मैंने आज अपनी दसों इंद्रियों पर विजय पाली दशहरा इन दशों के विषयों का हरण कर दिया नाश कर दिया है क्या कभी ऐसा हुआ है क्या हम कर पाए हैं बीत गई तमाम घर से शमशान की दूरी मेरी घटती चली गई पांव बढ़ते गए उम्र के साथ कदम दर कदम मन शमशान के पास होता गया और मैं विजयादशमी में न पाया और नारायण दशाया जिस झूठ कपट दम्ब लो मोह आसक्ति और बेमानी को अहंकार को मिथ्याभिमान को इनको भस्म करना था आत्मज्वाला दुर्गा में मैं तो इन्हीं को जीता रहा इन्हें ही पालता पोसता रहा मैंने कब मनाई विजयादशमी मैंने कब मनाए नवरात्र मैंने कब जिए पितृपाक्ष ये बड़े सुंदर पर्व हैं। इन्हें हम समाज में रिमाइंडर्स की तौर पर पुनः पुनः प्रेरित करने के लिए सत्य के प्रति निष्ठा लाने के लिए हम इन व्रतों और त्योहारों को अतीत की युगों में मनवाते थे आज आप कहे के लिए मनाते हैं और नवरात्र में जो दीजिए जाते हैं है ना ये जो क्यों भेजते थे यौ नड़े के नीचे जो बिछा के उसी में घट रखा जाता है ये देखने के लिए कि मेरे जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम राम है अथवा रावण है यदि राम होंगे तो सृष्टि होगी कोंपड़ियों से नए कल्लेज फूटेंगे और मेरी भक्ति के साथ बढ़ते जाएंगे और अगर मेरे जीवन में आ सकते हो कि झूठ और कपट के रावण होंगे तो वो सारे बीज सड़ जाएंगे कुछ पैदा नहीं होगा वो दिखाएंगे कि कितनी सड़ी हुई जिंदगी जी रहा हूं कितना निम्न और घटिया स्तर है मेरा इसलिए भी आज इन परंपराओं का निर्वाह पहले प्रत्येक घर में होता था क्योंकि गुरुकुल से शिक्षा के साथ घर घर आता था ये आज आप औपचारिकताएं भी नहीं निभा पाते हैं कुआरी कन्याओं को भोजन खिलाना मन की साध को जगाना है सब में मां दुर्गा का भाव लाना है क्योंकि भाव शून्य कोई भक्ति नहीं हो सकती जिसके आचरण विचार और व्यवहार में भाव नहीं है उसकी भक्ति कभी ईश्वर तक नहीं जाती भले शब्द वही रहे लेकिन भाव बदल जाते हैं बात वही होती है अर्थ बहुत से हो जाते हैं एक चित्र दिखाता हूं एक कथा में एक गुरु के हाथ से गुरुकुल से जब छात्र चलने लगे दोनों ब्रह्मचारी तो गुरु ने उन्हें अंतिम उपदेश किया कि अब तुम गुरुकुल से निकल करके वन प्रदेश से बाहर जाकर के समाज में जा रहे हो समाज की अपनी सीमाएं मर्यादाएं होती हैं तुम्हें सब में एक ब्रह्म का भाव रखना है लेकिन समाज में समाज की अपनी व्यवस्थाएं भी होती हैं तुम्हें उनका भी आदर करना होगा सब में एक नारायण का भाव रखते हुए भी लोकाचार व्यवहार में तुम्हें सामाजिक मर्यादाओं का भी सम्मान करना होगा तो किसी भी स्त्री से एकांत में बात मत करना उनका स्पर्श मत करना इसे समाज अच्छा नहीं मानता और जिस छत के नीचे गृहस्थ सोते हैं वहां तुम मत लेटना तुम अलग चले जाना। आदि-आदि नाना प्रकार के व्यवहारिक उपदेश देकर दोनों ब्रह्मचारियों को ऋषि ने विदा किया पंद्रह साल सुशिक्षित करने के बाद और जब वो चल दिए सांझ हो गई नदी के किनारे आए तो संध्या आदि करने लगे थोड़ी थोड़ी दूर पर बैठकर तभी वहां वन से एक देवी प्रकट हुई और वो स्त्री सबसे पहले ब्रह्मचारी के पास गई एक ब्रह्मचारी के पास उसे कहा महाराज प्रणाम बोला हा कहो क्या बात है कहा महाराज मैं मुझे देरी हो गई नाव निकल गई है और नदी पार करनी है यदि मैं नदी ना पार कर पाई अबला हूं डरती हूं तो कोई जंगली जानवर मुझे मार देगा अथवा कोई दस्यु मेरे जीवन का सर्वनाश कर देगा तो मैं क्या कर सकता हूं कहा आपको भी नदी पार करनी है आप मुझे कंधे पे बिठा के नदी पार कर दो तो ब्रह्मचारी ने उत्तर दिया महामाया तू तो अभी आ गई अरे जिसका स्पर्श नहीं कर सकता मैं जिससे अकेले में बात करना भी समाज में अशोभनीय कृत्य है तू तो अभी मेरे परीक्षा लेने कंधे पे बैठेगी मेरे और गुस्से से जब बड़बड़ाने लगा तो डर के मारे वो चलेगी वहां से दूसरा ब्रह्मचारी तब तक पूजा करके उठ रहा था थोड़ी दूर पे उसने कहा महाराज प्रणाम कहा कहूं मां क्या बात है? दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं, दोनों ने एक ही उपदेश लिया कहो मां क्या बात है काजी निकल गई है, मुझे देरी हो गई है और इस जंगल में अकेली हूं मुझे भयभीत भै, क्यों होती हो मां मेरे कंधे पे बैठो मुझे भी नदी पार करनी है आपको भी पार कर रहा था मैं तीनों ने नदी पार की उस पार कंधे से उतार दिया ब्रह्मचारी ने वो दोनों को प्रणाम करती हुई वो ग्रामीण महिला अपने रास्ते को चलती ये ब्रह्मचारी एक गांव में आए मधु करी करी थोड़ा पकाया खाया यह था और मंदिर के एक चबूतरे पर दोनों लेट गए दोनों सो गए लेकिन पहले ब्रह्मचारी को नींद ही नहीं आधी रात में उसने दूसरे ब्रह्मचारी को जगाया बोले उठो मुझे मैं बहुत बेचैन मेरे मन के संदेह मुझे सोने नहीं दे रहे कहा क्या बात है कोई रोग है क्या कहा नहीं कहा तो फिर कहा मुझे बताओ जिस नारी का स्पर्श भी वर्जित था जिससे बात करना भी गुरु ने मना किया था तूने उसको कंधे पे क्यों बिठाया बोला अच्छा अच्छा तो ये विषय था तुम्हारा बोले हां बोले अच्छा मैंने उसको कंधे पर बिठाया था फिर मैंने क्या किया बोले तुमने तो पूरी नदी पार करके उसको नदी पार उतारा तो अच्छा अच्छा तो ये तो पाप था बोले हाँ बोले एक बात बता कंधे से सिर ऊपर है कि नीचे बोले ऊपर है और बोले आधी रात तक तू अभी भी उसे लादे दे है तो बड़ा पापी कौन तू कि मैं हाँ। कौन है बड़ा पापी क्योंकि मैं तुम अभी सो उतारा और सो गया और तू अभी तक ला है बड़ा कौन है तू तो कि मैं और पहला दूसरा ब्रह्मचारी फिर से हो गया और सवेरे उसने कहा कि मुझे कुछ और बता उसने कहा कि गुरु ने यह नहीं बताया था क्या सचराचर मात्र में ब्रह्मज्वाला माता का और पिता आत्मा का दर्शन करना वे सत्य रूप में माता पिता है प्राणी मात्र में जिसका दर्शन करना है यह भी तो कहा था वो वन था परिस्थितियां थी सेवा को धर्म मानकर के उसमें मैंने मां जगदम्बा का ध्यान करके नदी पार करा दिया तो तूने मुझे दोषी करार दिया लेकिन तेरी दृष्टि में उसमें तूने स्त्री देखी क्या वो था तो जिसकी आंख के मन के खोट और पाप नहीं गए उसकी सारी पूजाओं ने याद रखना उसी का सर्वनाश किया है श्री सनातन धर्म स्वभाव प्रधान धर्म है मन के महल त्यागो नवरात्र है इंद्रियों के विषयों का परित्याग करो ये संकल्पित होने के दिन है ये नवरात्र है ब्रह्म ज्वाला आत्मा दुर्गा में ब्रह्मग्नियों में एक एक इंद्रिय के विषयों के विष को जलाना है नवरात्र मनाने हैं और दसवें दिन इस मन दशानन की सभी विषयों को जलाकर राम होने के लिए इस रावण का मन का पुतला जलाना है मुझे वरना तुमने जिंदगी में कभी दशहरा मनाया और नवरात्र मनाए ना ही कोई पितृपक्ष तुम्हारे हुए थे इतनी सी ईमानदारी भी मुझ में नहीं थी इसी को हम ब्रह्म सूत्र में भी पढ़ रहे हैं ब्रह्म सूत्र में प्रवेश लेते हैं फिर आते हैं वेद में और तब तपकथा में पूर्व की रिचा में पूर्व के सूत्र में हमने पढ़ा था जन्माद अश कि जन्म आदि जिससे होते हैं वे ही ब्रह्म आत्मा और ब्रह्म ज्वाला नव है मूर्तियों में तुम्हारे मन को अंतर्मुखी करने के लिए इनको मैं खोटियों की तरह प्रयोग करता हूं जैसे रस्सी बटने के लिए जुलाहे को एक खूंटी की जरूरत होती है उसी प्रकार मेरे उत्पत्ति दाता माता और पिता जो मेरे जन्म दाता हैं वो मेरे अंतर में व्याप्त हैं उन तक पहुंचने के लिए अपने मन की विचारों की आचरण और स्वभाव के रस्सियों को बटने के लिए ही मैं सुंदर मनोरम मूर्तियों के मंदिर बनाता हूं आओ इनमें अपनी आत्मा और ब्रह्म ज्वाला का दर्शन करो शिव और पार्वती में विष्णु और लक्ष्मी में ब्रह्मा और सरस्वती में अपने को पढ़ो अपने को जानो अपने से जुड़ो और धन्य हो जाओ प्रेत उसे कहते हैं जो अपने से कटा बाहर बाहर भटकता रहे और सब के सब तुम अभी प्रेत योनि ही तो ची रहे हो अपने को कहां जान पा रहे है? और सारी पूजाएं तुम्हारी प्रेत पूजाएं हैं पिशाच साधनाएं है जब तक अपने से नहीं जुड़ोगे वही साधना साधना नहीं होगी जन खोजो अभी तक अंधों की तरह यही मान कर ये मम्मी ये पापा ये भैया ये भाभी ये फलाने ये बेटे ये बेटी अब जाओ जो सत्य रूप में माँ बाप है उन्हें भी खोजो मनुष्य हो पशुओं का व्यवहार मत करो और पिशाचों के करतब कोई पुण्य नहीं लाते हैं ये ब्रह्म आत्मा ही तो है और ये ब्रह्म ज्वाला आत्म अग्निया ही तो हैं जो असंख्यों करोड़ों अरबों बार तुम्हे पुनः पुनः भस्मी से जड़ता से मृत्यु से नाना योनियों में उभार कर लाए हैं और यही हर क्षण जीवन का माँ और बाप बन के आज भी देते तुम्हे और अगला जन्म भी इन्हीं से संभव है अगला जन्म भी यही दे पाएंगे नम में ना पापा जन्माद अशियता अगर अंधे हो तो बाहर सड़ी हुई जिंदगी जियोगे पशुवत जियोगे यदि सत्यनिष्ठ होगे, तो आज ब्रह्म ज्वाला आत्माग्नि दुर्गा का और आत्मा ब्रह्म का संपूर्ण आदर करोगे उनसे जुड़ोगे और जो सत्य से नहीं जुड़ा उसने पूजाएं कब की थी वाह जगत निमित जगत है एक बार फिर दोहरा लो जैसे मंच पर पात्र नाटक करने आते हैं वाह्य जगत मंच के नाटक जैसा ही निमित जगत है जहां तुम सिर्फ पात्रता जी रहे हो टोटल अभिनय है नाटक है ड्रामा है न तो तुम अपने शरीर का एक कोष बना पाए न बूंद एक रथ की बना पाए न तुम मट्टी कु पेड़ों की शरण हुए बिना अन्न का एक दाना बना पाए झूठी दंभ, घमंड और अभिमान जीते हो जैसे मंच के पात्र गाते हैं भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कोई लड़का पैदा नहीं होता वैसे ही तूने भी तो गाया था जब तेरे लड़का हुआ था उंगली बनानी ना आई बेटा तूने ये तेरी घराली ने कब बनाया था आओ आज अंधता मिटा दें आओ आज अपनी ईमानदारी और सच्चाई के करीब हो जाएं आओ अपने को पर डालें आओ आज अपने हो जाए मंच के पात्र अभिनय करते हुए भी ये जानते हैं कि पर्दा गिरते ही मुकुट करीट सब देना है तुम्हें याद नहीं है इसलिए मौत के नाम से डर जाता है तू अरे पर्दा तो गिरना है और किट मुकुट सब उतार लेगा चिता की लकड़ी पर वो क्योंकि कमेटी के हैं तेरे थोड़े ना है तूने एक्सटिंग किया घर जापने मंच का पात्र जानता है कि मंच से उतरते ही अमुक गली में अमुक मोहल्ले में इस नंबर के मकान में मैं रहता हूं और ये मेरे माता पिता हैं। अब पर्दा हम सब भी गिरेगा हम सब को ये सारे वस्त्र छोड़ के जाना होगा कभी पूछा अपने से कौन है माता पिता कौन सी वो गली है किस नंबर का मकान है और कहा रहता है तू कभी पूछा अपने से तो कहा जन मादा आज वो घर ढूंढ ले जहा इस नाटक के बाद कहाँ जाना होगा कौन पिता होगा कौन मां होगी क्योंकि ये नाटक के रिश्ते मंच से उतरते ही समाप्त हो जाएंगे मरते ही तू स्वप्न में दिखा तो तेरी गया कराएंगे मेरे पास आएंगे स्वामी जी दिख रहा है कुछ गड़बड़ तो नहीं करेगा प्रेत प्रेत तो नहीं बन गया अरे जो जीते जी प्रेत था अब और क्या बनेगा जिसने जिंदगी एक प्रेत की जी है एक अभिशप्त प्रेत बन के सबको पीड़ा देने के लिए ही जो जिया है वो और क्या बनेगा तो कहा जन्मा देस्य था अरे यहा ये सूत्र दे रहा है ब्रह्म सूत्र बिल्कुल एक अंधे धृतराष्ट्र की तरह न जी बाहर औपचारिकताएं हैं एक निमित्त धर्म है मंच की मर्यादाएं हैं भीतर स्वजगत है स्वधर्म है आत्मधर्म स्व मन आत्मा आत्मधर्म है और आगे अगले सुख में कह रहे हैं आज का सूख खोल लो कहा शास्त्र योनितवाद कि संपूर्ण शास्त्रों ने जीवन की उत्पत्ति का मूल कारण ब्रह्म आत्मा को और ब्रह्म अग्नि ब्रह्म ज्वाला दुर्गा को ही माना है शास्त्र ने हर योनि के मूल में इन्हीं को माता पिता के रूप में देखा है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जल आज करें फिर आत्म जिज्ञासा आओ अपने पास हो जाएं, आओ अपने को पर डालें आओ अपने हो जाएं, जीवन की इन अमूल्य क्षणों को यूं व्यर्थ न गवाएं, पर्दा गिरने वाला है अरे चलो जान तो लें इसके बाद जाना कहाँ है कौन घर है हमारा कौन माता और पिता हैं, अभी तक जो मेरा बेटा मेरी बेटी कर रहे हो आओ इस अंधता से बाहर आए और सत्यनिष्ठ हो जाए आओ अपने को पढ़ डाले और आज की ऋचा में भी हमारे ऋषि हैं आजीर गति सुन शिप उनके चौथे सूप की पांचवी ऋचा में है हम तीसरे ऋषि हैं हमारे दो ऋषि हम आद्योपांत पाठ करके आ रहे हैं रहस्य सहित कह रहे हैं आ नो भज परम ऐश्वर मध्यमेशु शिक्षा व सर्वो अंतम से हम सब, भाने आना सम्मुख होना प्रस्तुत होना नो माने हम सब आए किसके सामने ब्रह्म की आत्मा के सामने और ब्रह्म मां दुर्गा के सामने आनो भज भज का अर्थ होता है भज ही भजन शब्द बना है भज का अर्थ आपने खाली एक लगा लिया कि माला फेर ली भजन गाली नहीं भजने का अर्थ होता है अनुसरण करना जुड़ना उन्हीं के रूप को उन्हीं के उनको सर्वांग अपने जीवन में ढाल लेना भज कोरा भजन नहीं होता है भजना माने अद्वैत करना अपने कोल पर नौछावर करना और तद्रूप हो जाना इस तद्रूपता को भज को मैं पहले भी एक उदाहरण से स्पष्ट कर चुका हूं पुनः लेते हैं मेरे पास तीन मूर्तियां हैं एक पत्थर की है एक चीनी की है शुगर की है और एक कपड़े की तीन मूर्तियां मेरे पास सबसे पहले मैंने जल में मूर्ति डाली क्या भजन हुआ वो अवस्था आई कहा नहीं ये जुड़े ही नहीं है बिना जुड़े भजन कहा होता है आप तो बिना जुड़े भज लेते हो हा, है ना हाँ जुड़े हैं आसक्त जगत से भजन है भगवान के क्या बात है विलक्षण बात है यह तो ये मिलन हुआ इनका कहा नहीं बाहर निकाला तो मूरत पत्थर की थी जल से इसका कोई योग अद्वैत नहीं हुआ था फिर कपड़े की डाली तो बोले पानी इसमें समाया ये पानी में समाई लेकिन योग की अवस्था नहीं आई जुड़े नहीं है जब निकाली बाहर धूप लगी तो मुहूर्त फिर वही कपड़े की गुड़िया थी उसमें जल नहीं था यह भी भजन की अवस्था नहीं थी भजे नहीं थे कहा फिर चीनी की गुड़िया डाली निकाली तो क्या निकला भुल गई वो तो कहा अद्वैत हो गया और यहाँ जल ने भी रूप गवाया गुड़िया का भी रूप खोया और जो नया रूप बना उसका नाम शरबत है कहा अब अवस्था भजन की आई है ये कोरे भजन गाते हो तो नाटक करते हो तुम उसमें समाये नहीं तुम उससे जुड़े नहीं तुम्हारा उससे अद्वैत नहीं हुआ तो ये हारमोनियम खींच खींच के सुर अलाप के तुमने क्या गाया था किसको सुनाया था जब ये अवस्था आई उसके बाद भजन होता है ये भज शब्द का अर्थ है खड़े होकर के लंबी लंबी स्तुति गान कर डाले आपने कौन से स्वांग भर डाले आपने कह रहा है ऋषि आए नो माने हम सब भज भजे परम उस परम पिता को उस परमेश्वर को उस परमात्मा को जो हमें क्षण क्षण बनाने वाला है हमारे भीतर बैठा है इसीलिए सनातन धर्म का ईश्वर घटघट वासी है बाकी आसमानों बदर किया हुआ है जैसे जिला बदर करते हैं आसमानों बदर है वो आसमानों पर ही रहता इधर नहीं आ सकता साथ में आसमान में, में मेरा प्रियतन तो मुझ में है हर सांस छू लेती उसे मेरी कल्पना की आंखों में झील मिला है वो वो मेरी सांस है मेरी धड़कन है मेरा स्पर्श है तो सर्वस्व है मेरा परमेश्वर ऐसा है वो आज परमेश्वर देखो वेद में शब्दों का संयोजन ऋषि कैसा अद्भुत करते हैं वह मेरी हर इच्छा को पूरा करता है वाज माने यज्ञ वाजेशू आत्मा होकर ब्रह्म ज्वालाओं में भोजन को यज्ञ करके मुझे सांस देता क्षण देता ऊर्जा देता बुद्धि देता विवेक देता विचार देता मध्य में और मेरे हर कार्य के मध्य का मध्य मतलब मध्य का केंद्र का बिंदु आज भी मेरा आत्मा है वो ऊर्जा न दे तो कर्म कहा करेगा कौन दूर नहीं है वो मुझ में लिटा है मैं उसी में समाया हूं परमेश्वर अमृत गीत है यदि और इन आपके पूर्वजों का बचपन वह इसी में गुरुकुल में बिताता था वो धरती के ईश्वर बनते थे नाटक नहीं करते थे सत्य जीना उनके जीवन का यथार्थ था दिखावा नहीं शिक्षा शिक्षित हो हम उसमें वह सवो स्व मन आत्मा वो जो मेरे अंतर में आत्मा होकर यज्ञों के द्वारा मुझे अर्पण कर रहा है हम उसकी शिक्षा ज्ञान और अमृत को पाए ंत से जो हमारे भीतर में आता है और जो हमारा आदि मध्य अंत और अनंत है यदि हमारी शिक्षा आज हमें उस सत्य तक न पहुंचाए और हम बाहर की एक सतही जिंदगी पशु से भी निकृष्ट होकर जिए तो ये जीवन क्या कोई जीवन होगा हाँ इसके पूर्व की ऋषा में भी हम पढ़ चुके हैं कहा था ना शवसा पृथ्वी प्रगाम कि वो जो मृत्यु को हमारी हटाता है जीव की सूनो मृत्यु उत्पत्ति में लाता है जीवन देता है और फिर यह जीवन शव सा मृत्यु की अर्थी की एक यात्रा भरी तो बन जाता है वो चितासी से मुझे लाया था इस रूप में और मेरी अंधता देखो मत कदम दर कदम फिर जा रहा उसी शमशान की ओर आपने कहा आप मंदिर गए इन्होंने कहा ड्यूटी पे गए मैंने कहा नहीं हर कदम शमशान ही को रहा था क्योंकि उम्र का हर घटता दिन तेरी और शमशान की दूरी घटा रहा था और एक बार भी नहीं जाना कि मट्टी से मनुष्य कैसा बना बाहर की इस नाटकीय औपचारिकता का चौधरी ही बन के रह गया अंधा नहीं था तो फिर मैं क्या था पृथ्वी प्रगामा हर कदम गाम बढ़ता रहा उस शबसा शमशान गए की तरफ और यह भी तो सकता था सुनु जिस यज्ञ से मैं उत्पन्न हुआ सुशेवाहा वो यज्ञ वह आत्मा जिसने भस्मी के कणों को अन्न को और उसी ब्रह्मज्वाला ने अन्न को जिससे शिशु के रूप में प्रदान किया था अरे मेरा उद्गम वहां था मैं उधर क्यों नहीं गया मैंने शमशान को ही अपनी राह क्यों बना लिया मैं अपनी आत्मा से जुड़ा क्यों नहीं और अगली राह क्यों ना करी मीड़वा अस्माकं बभूयात कि जो मेरा अधिपति है मीड़ माने पति भी होता है आज भी बहुत से प्रदेशों में बुंदेलखंड वगैरह में मीडवा कहते हैं दूल्हे को न तो मीरवा व जो अप्रंश होकर के अस्माकं दाय अस्माक अरे चल आज जिंदगी का वो पाठ भी तो पढ़ ले जो तू है तेरा रूप है हा जैसा कि अभी हमने कहा आनो भज परमेश्वर आज जुड़ जाएं मिट जाएं उसी को जीवन बनाए वही सांस और धड़कन हो परमेश्वर जो परमेश्वर है मेरा जो भीतर है मुझ में, वाज येसु यज्ञों के द्वारा सामग्रियों को यज्ञ करता हुआ जो हर सांस और क्षण दे रहा है मैं उन्हें बर्बाद तो कर पा रहा हूं बना तो नहीं पा रहा तो उनको भोगने वाले उनको भजता भी चल उन्हें जान भी मध्यमेश हो कि सारी सेवाओं को निमित जगत के निमित नाटकों को निमित भाव से जीते हुए शिक्षा बस वो अंतमा से उस शिक्षा की तरफ आ जो तुझे आत्मा में अंतिम रूप से जोड़ सके तुझे तेरे सत्य से मिला सके तुझे तेरी आत्मा में मिटा सके शमशान जले तो ब्रह्म के हाथों की चिता की लकड़ियों पर महाभारत का एक प्रसंग ले रहे हैं उदाहरण में छोटे से उदाहरण में जब मारा गया कर्ण कर्ण मारा गया अर्जुन और कृष्ण उसके पास गए बहुत सारी कथाएं हैं लंबे प्रसंग हैं नहीं लेते उनको भगवान ने कहा कि कर्ण हे महादानी आज तुम मुझसे कुछ मांग ले तो कहा गोविंद मेरे पास हैं और क्या मांगो जब आप पास हैं तो गोविंद सब कुछ है मेरे पास कहा नहीं फिर भी कुछ मांग ले तो भगवान कर्ण की चिता वहां जले जहां किसी की जली ना हो तो भगवान के हाथों में कर्ण की चिता जली थी यही बात यहां इस में भी आई है कि जले मेरी चिता शमशान में क्यों मैं जलू लौट के फेज उसी पित्रियान पर क्यों वो परमेश्वर जिसने ब्रह्म होकर और वो जगत माता जिसने ब्रह्म ज्वाला होकर मुझे प्रकट किया क्षण क्षण बनाया जिलाया समाया, समारा संभाला बुद्धि शिक्षा सबसे वरद किया मैं उसी का क्यों ना हो जाऊं कर्ण था अपनी इन ब्रह्म ज्वालाओं में क्यों ना चल जाऊं यान से क्यों ना चाहू कथाओं को मैं सूत्रों को जो खोजते हैं वो ही सद्य हैं और जो कथाओं को केवल मनोरंजन और रोचक साधन बना लेते हैं वो भटक जाते हैं जब हनुमान उड़े गगन में राम की कथा में जानकी जी को खोजने जा रहे थे तो मार्ग में सुरछा प्रकट हो गई कहा हनुमान मैं तुम्हें खाऊंगी हनुमान ने कहा आप मुझे कैसे खाएगी माते मैं तो भगवान राम के कारज हूं का किसी के भी कारज हो जो इधर से जाता है मैं उसे जरूर निकलती हूं मेरे भोजन का क्या होगा मैं तुम्हें खाऊंगी नहीं मानी तो हनुमान जी ने बड़ा रूप बना लिया तो उसका मुंह उससे भी सौ गुना बड़ा हो गया हनुमान जी हजार गुना बड़े हुए तो उसका दस हजार गुना बड़ा मुंह हो गया सुरसा का तब हनुमान जी समझ गए अरे ये तो सुरसा है नहीं समझे सुरसा है बड़ा सुंदर रस देने वाली ये मनोवृत्ति है वो चाहे आसक्त जगत में है या कथा भक्ति में है सुरसा है जो इसके विस्तार में जाता है वो इसकी था नहीं पाता है मिट जाता है तो हनुमान जी सूक्ष्म होकर के उसके मुंह से गुजर गए जो इसमें से सूक्ष्म सूत्र और तत्व को लेकर के निकल जाता है वही श्री हरि को पाता है आप लोग लीलाएं देखते हो भजन गाते हो तत्व नहीं लेते ये सुरसा है सुमाने दिव्य रसा रस को देने वाली ये मनोवृत्ति है अब इसका रस चाट लें अब खाने में ये चाट लें अब कथा का रस चाट लें रस चाटने वालों शीरे को चाटने वाली मक्खी उसी में जैसे फंस के मर जाती है तुम सब गंवा जाते मर जाते हो उसका तत्व खोजो और उस तत्व को जीवन की राह बना लो भज परमेश्वर जो अभी ऋषा में पड़ा है कथा में आते हैं कि भगवान गोविंद किस लीला की कथा को अर्जुन ने जब लौट करके बताया कि कृष्ण का गोलोकवास हो गया गोविंद अब नहीं है तो पांचों पांडव बहुत दुखी हैं और उन्होंने अपने पौत्र को परिचित को गद्दी दी और वे पांचों स्वर्गारोहण को चलते कि जब धरती पर नारायण ही नहीं है तो ये तो घनघोर अंधकार को कलयुग को चली जाएगी यही समय है लौट चले क्योंकि इंद्र का अंतिम यान भी जा छुपा था ऐसा महाभारत में आया है। और ये था कि ये पूरा सूर्य लोक परिवार देवलोक से अपनी गति दूर बनाता हुआ जा रहा है अब यानों का भी आवागमन नहीं होगा और ये गंभीर अंधेरे आकाश को धरती जाएगी अब इसको ज्योतिर्वेद के तीनों खंडों में हमने इस बताया है क्योंकि उस विषय को हम लेंगे तो कथा का भाव जाता रहेगा एक विज्ञान है प्रकृति का सृष्टि का उत्पत्ति का जो आप उन ग्रंथों में देख सकते हैं तो ये पांचों चल दिए और स्वर्गारोहण को चल दिए आपको लगा हिमालय पे चल दिए नहीं हर योगी और तपस्वी स्वर्गारोहण को जाता है स्वर्गारोहण ही तो हमारा जीवन है महाभारत तो भौतिक युद्ध है निमित्त युद्ध है वो जो अभी ऋचा में हमने शब्द लिया है आत्मा में बसने वाला जो भाव है वही तो हमारा स्वर्गार है हमने महाभारत महाकाव्य में पहले भी लिया था पुनः लेंगे उसको दोबारा से ये पांडव पांडु पुत्र और ये सब क्या है उसको थोड़े से मैं जान लेते हैं संक्षेप में पांच तत्वों से बना ये शरीर ही पांडु है जो पांच तत्व रूपी अंडों से प्रकट है क्षितिजल पावक गगन शनी कुंठा से कुंतल सा ज्ञान लाने वाली चेतना शक्ति ही इस शरीर पांडू की पत्नी कुंती है और निमित भौतिकताओं को जीने वाली जो दूसरी पत्नी है वो माद्री है लोकाचार व्यवहार जो है वो है। पांडव को श्राफ है कि इसके कोई संतान नहीं होने ऋषि ने शापित किया है इसीलिए तो आज भी आप बॉडी का एक सेल नहीं बना पाए ना बेटा ना बेटी खाली गा पाए स्वामी जी मेरा बेटा है ना कभी अंधता गई नहीं कि पूछा नहीं कि उंगली बनाई नहीं तेरा बेटा कहां है बेटे हम सब तो आत्मा के पुत्र है उस महाकाल के द्वारा प्रकट है जो कालों का भी काल है महामनु है जो आत्मा है जो तो कहा तो फिर इसने मंत्रों से अपने पुत्रों को प्रकट किया शरीर पांडु ने धर्म से युधिष्ठिर हुए युधिष्ठिर की संधि विच्छेद कर लेते हैं युद्ध धन स्थिर तो व्याकरण से युद्ध धन स्थिर दोनों को जोड़ा तो क्या बना युधिष्ठिर कि जो आत्मभाव में स्थिर रहने वाला मेरा धर्म भाव है वही शरीर पांडू का बेटा युधिष्ठिर है संकल्प परिस्थितियों से वातावरण से उत्पन्न किया तो वातावरण का अर्थात वायु का बेटा भी हो गया निर्णायक बुद्धि इंद्रियों से अर्जित ज्ञान के द्वारा उत्पन्न हुई तो इंद्रियों से अर्जित होने के कारण इंद्रियों के अधिपति इंद्र अर्थात मन का बेटा अर्जुन हुआ माधुरी नंदन नकुल ज्ञान जो ज्ञानियों से लिया और सहदेव ये द्वैत धर्म मूर्ति पूजा आदि ये मैंने मंदिरों से और शास्त्रों से लिया इस प्रकार ये पांचों जो हैं ये मंत्रों के द्वारा प्रकट हुए हैं और उन पांचों बुद्धियों की जो एक उभय पत्नी है वैसे तो और भी हैं जो एक उभय पत्नी है वो है द्रौपदी द्रौपदी माने जो तीव्र चले जो हां वायु से भी तीव्र गति रखी उसे संज्ञा कहते हैं संज्ञा शून्य होकर कोई भाव नहीं चलता संज्ञा ही इन पांचों की कामन वाइफ द्रोपति है शरीर रथ है आत्मा श्री कृष्ण सारथी है और मायाओं का महासमर महाभारत है आगे इस द्रोपति के भी पांच ही बेटे हैं ये कौन है पांच तन्मात्राएं हैं हाँ, रूप रस गंध शब्द और स्पर्श छठा बेटा नहीं हो सकता द्रौपदी का क्योंकि तनमात्राएं ही पांच है इसलिए आप संयोग मत समझिए यह कवि का भाव है ये पांचों तन हैं रूप रस गंध शब्द और स्पर्श ये द्रौपदी के पांच बेटे हैं और सुभद्रा दिव्य अलौकिक निर्णय ये बुद्धि अर्जुन की एक पत्नी है और इसका बेटा है अभिमान्यू अभिमाने प्रवेश करना मन्यू माने अग्नि आप आत्मज्वालाओं में प्रवेश कर मैं आत्मा रूपी अग्नि पर सुसेवा यज्ञ हो जाऊं जहां से उत्पन्न हूं मेरी चिता कृष्ण के हाथ में जले यह भाव है अभिमन्यु अभिमाने सम्मुख होना प्रवेश पाना मनयु माने यज्ञ की अग्नि आत्मज्वालाओं में आना देख रहे हैं ये सारे भाव हैं, और अब पांचों पांडव अर्थात वो तपस्वी वो योगी चला है अपने अखंड समाधियों की ओर क्योंकि महाभारत में ही द्रोपदी के पांचों बेटे मर गए हैं स्पर्श का भाव जाना रहा जाता रहा है समाधिया अटल है स्वर्गारोहण हो रहा है स्व आत्मा अर्घ माने सीमा आत्माओं की आत्मा की सीमा में मेरा समाधि में प्रवेश हो रहा है स्वर्गारोहण सबसे पहले सहदेव ये द्वैत भक्ति का भाव जाने लगा पितुमात के स्वामी सखा सब भीतर चले गए हैं गुरु भाव सारे भाव यहाँ आ गए हैं नकुल वाह ज्ञान भी गया है और सहदेव वाह भक्ति भी लुप्त हो गए हैं समाधियों में उनका लोप हो गया है वे हम नहीं रहे द्रोपति संज्ञा भी लड़खड़ाने लग लगी है कभी भीम का संकल्प का सहारा लेती है तो कभी निर्णायक बुद्धि अर्जुन के कंधे पे आ जाती है वो भी चल नहीं पाती है तब साधना स्वर्ग को उठती चली जाती है तब तो दे रहा हूं सूत्र वैसे तो महाभारत में पूरी कथा कैसे सुनाऊंगा आप चाहोगे तो मैं मेरे भीतर ऊपर को उठता जा रहा और फिर संज्ञा भी दम तोड़ देती है संज्ञा लुप्त हो गई है वाया भास संपूर्ण समाप्त हो चुका है समाधि अटल कु चलती है स्वर्गारोहण जारी है नकुल वाह ज्ञान गया ये नियमित जगत ये नाट्यशाला ये मंच ये मेरे तेरे सब जाते रहे